तो ध्यान देना जब चित्त लगाना है अन्य विषयों से हटाकर कर चित्त को लगाएंगे किसको लगाएंगे? चित्त को कैसे अन्य विषयों से हटाकर। किसमें लगाएंगे? किस में लगाएंगे हाँ लगाएंगे तो अन्य विषय में जो चित्त लगा है अन्य विषयों में जो चित्त लगा है उस चित्त को अन्य विषयों से हटाकर किसमें लगाना है धीरे में लगाना है इसका मतलब अन्य विषय में है चित्त और फिर धे में लगाना है तो दोनों कालों में एक ही चित्त है ना दोनों कालों में एक ही चित्त है एक ना हाँ तो ये जो योग शास्त्र के अनुसार चित्त एक है और उसकी वृत्तियाँ तरह तरह की वृत्तियाँ होती है ना हाँ वृत्ति मतलब ज्ञान तरह तरह के ज्ञान होते रहते हैं इसी चित्त में और बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्र कैसे है क्षणिक है और क्षणिक है और वो क्षणिक होने से कैसे वृत्ति मात्र है मतलब एक चित्त वो घटाकार घटाकार एक एक हुआ हुआ हुआ या रूप रूप दूसरा हाँ तो ये इसमें बताते हैं चित्ती वृत्ति रूप क्षण है चित्त चित कैसा है, चित है एक ही तो क्षण रहता है तो एक ही क्षण चित्र रहता है तो एक क्षण में एक चित्र रहेगा दूसरे क्षण में और तीसरे क्षण में ज्ञान के समय ज्ञान ही चित्त है उनके यहाँ तो चित्त चित्त कैसा है क्षणित तो तो तो तो है चित्त तो कैसा है और वो प्रत्येक मात्र वृत्ति मात्र है योग शास्त्र के अनुसार तो चित्त की वृत्तियाँ अनेक है और वृत्ति किसकी है चित्त की और वृत्तियाँ जिस चित्त की है वह चित्त एक ही है और बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त अनेक है वो वृत्ति रूप है तो बहुत जगह के में उसी यही बताना चाहते हैं इसको देखो अभी पूरा जी ये भी हैं कि को ही चित्त माने हाँ जी हाँ जी ये ऐसा है ना वृत्तियों से अतिरिक्त चित्त नहीं मानते ऐसा हम्म वृत्तियों से ने प्रमाण बताइए कितना चंचल है हाँ हाँ <laughs> तो हमारे मन में बहुत चंचल है, है, है, है। चलिए जितना ज्यादा चंचल मन होता है आदमी को उतना ही ज़्यादा वो दुख प्राप्त करता है ये अब देखेंगे यहाँ है पाठ है ज्ञान जो आने के लिए तो होने हाँ जो क्षण क्षण में वृत्तियाँ बदलती रहती है चित्त की चंचलता से ही तो सब ज्ञान हो रहे हैं जरा जरा हम देखो मन कहाँ कहाँ जा रहा है स्मरणात्मक ज्ञान हो रहे हैं तो न चाहने पर ना चाहने पर चित्त का इधर उधर बिगड़ना तो क्या है चंचलता का इधर क्षण है न चाहने पर अच्छा चहने पर यदि कुछ सोचा जाए तो ठीक है जाना बिना बिना किसी प्रयोजन के बिना चहने पर चित्त का इधर उधर भी करना चिंतनता है, है यही मंदिर पाठ देखेंगे से मते किंतु किंतु जिस किन्तु जिसके मत में तू यश मते किंतु जिसके मत में चित्तम क्षणिकम प्रत्यम क्या क्या तू यश मते क्षणिकम प्रत्य प्रत्यय किन्तु जिसके मत में चित क्षण है प्रत्येक है।, है मतलब जैसे की एक चित्र घटाकार हुआ दूसरा चित्त पटाकार हुआ और यह एक बार बार एक ही घट का ज्ञान होता रहे नयम घटा एयम घटा तो भी एक ही चित्त बार बार घटाकार होता है क्या नहीं होता है ना हाँ तो जिसका चित्त कैसा है क्षणिक है प्रत्येक विषय के प्रति नियत है और प्रत्यय मात्र है प्रत्यय मात्र का कार ज्ञान मात्र या वृत्ति मात्र है तत्व कार से तस्तमते उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम एवं सभी चित्त एकाग्र ही है क्योंकि जो क्षणिक चित्त है ना तो क्षणिक चित्त एक कितनी वस्तुओं को विषय करेगा तो एकाग्रही हो गया एक और यदि स्थायी चित्त हो एक क्षण में एक वस्तु को विषय करता है दूसरे क्षण में दूसरी वस्तु को विषय करता है तीसरे क्षण में तीसरी वस्तु को विषय करता है तो वह एकाग्र कहा जाएगा और क्षण चित्त तो एक क्षण में एक ही वस्तु को विषय करेगा दूसरी को नहीं करेगा तो वो कैसा होगा एकाग्र ही होगा तो फिर उस मत में एकाग्र करने की बात सर्थक होगी यही कहना लगाइए कष्ट एक है उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्र वो सभी चित्त एकाग्र ही है नाश्त यो विक्षितम ना सिक्तम नास्तोम को जोड़ लेंगे होता ही नहीं है विचित्र तो फिर ये अपनी तरफ से समझना अतः चित्त की एकाग्रता का प्रयास व्यर्थ होता है या चित्र को एकाग्र करना चित्त की एकाग्रता का उपदेश व्यक्त होता चित्त की एकाग्रता का उपदेश अच्छा अब ये ध्यान देंगे यदि यदि कहा है ना तो यदि के आगे इतना जोड़ के अर्थ करना यदि ऐसा कहना चाहे यदि के आगे क्या जोड़ना है बोध ऐसा कहना चाहे पु, क्या कहना चाहे पुनः यदि यदि पुनः जोड़ेंगे यदि पुनः बुद्ध ऐसा कहना चाहे क्या इदम है ना इदम सर्वतः प्रत्याहृत एक अर्थ समाधि सर्वतः प्रत्याहृत का अर्थ है सब और से ला कर एकस्मिन अर्थ का अर्थ एक धेय में समादी, इस चित्त को लगाया जाता है से से लेना चित्तम यदि पुनः चाहे कि सब हटा करके एक में इस चित्त को लगाया जाता है सब ओर से हटा करके एक धे में इस चित्त को लगाया जाता है तदा भगवती एकाग्रम सब चित्र एकाग्र होता है तदा भगवती एकाग्रम तदा एकाग्रम भगवती सब चित्त एकाग्र होता है तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि अन्य विषयों से हटा कर एक धे में लगाना है किसको चित्त को तो पहले चित्त कहाँ है अन्य विषय फिर इसमें तो वो क्या है कि एक ही चित्त पहले दूसरे विषय में है अब विषय में आ रहा है तो फिर वो प्रत्यक्ष नियत कह सकते हैं प्रत्येक विषय के प्रति तो एक ही चित्र नियत नहीं हुआ नही यही है इस कारण से न प्रत्यर्थ नियत हम उसे प्रत्यर्थ नियत नहीं कह सकते हैं मतलब तो प्रत्येक विषय के प्रति नियत नहीं कहा जा सकता है और भी देखेंगे बौद्ध मत आता है, भी है। या अफी की या जो बौद्ध भी, तो भी यह मन क्रिया का करता है जो बौद्ध भी समान समान प्रत्यय के प्रवाह से प्रत्यय अर्थ वृत्ति या चित्त जो बौद्ध भी समान वृत्ति के प्रवाह से ध्यान देंगे एक धेय का लगातार ज्ञान बना रहे तो वो एक का लगातार चिंतन एक ध्य के आकार की लगातार वृत्ति को क्या कहेंगे सदृश प्रत्यय क्या कहेंगे सदृश प्रत्यय ध्यान देना जैसे आपने धेय किसी वस्तु को बनाया और सतत उसी का चिंतन हो रहा है सतत उसी का चिंतन हो रहा है उसे क्या कहेंगे सदृश प्रत्यय प्रत्यकत होता है चिंतन वृत्ति और कभी क्या होता है घे में मन एक घे में मन जाता है कभी दूसरे में कभी तीसरे में तो उस चिंतन को क्या कहेंगे उसको कहेंगे क्या विसदृश तो है ना सदृश प्रत्यय प्रवाह है कि का है की समान चित्त के प्रवाह से समान चित्त का प्रवाह समझते है लगातार एक, एक एक ही चिंतन बना रहे एक ही चिंतन लगातार बने रहे मैं वृत्तियाँ तो एकाकार होंगी वृत्तियाँ तो छड़ी है ना पर एक बार ध्य आकार की वृत्ति हुई दोबारा उसी धेटी आकार की वृत्ति तीसरी बार उसी धेतिया की वृत्ति जैसे कोई चंद्रमा में मन को एकाग्र किया तो चंद्र क्या है वो चंद्र में ढेत ने चित्त को एकाग्र किया तो वहां पर क्या हुआ चंद्राकार वृत्ति हो गई और फिर बाद में चंद्राकार वृत्ति फिर चंद्राकार वृत्ति के लिए सभी वृत्तियाँ क्षणिक ही है ना So, दूसरे ढेय में नहीं जा रहा है उसी ध्याय का लगातार चंद्राकार वृत्ति चंद्राकार वृत्ति लगातार चंद्र का चिंतन चल रहा है तो उसे कहेंगे सदृश प्रत्यय का प्रवाह समान चित्त का प्रवाह या समान वृत्तियों का प्रवाह प्रवाह चल रहा है ना हाँ समान वृत्ति के प्रवाह से जो बौद्ध भी समान वृत्ति के प्रवाह से चित्त को एकाग्र मानता है चित्तम एकाग्र चित्त को एकाग्र कैसे मानता है समान प्रत्यय के प्रभा कि समान प्रत्यय का प्रवाह होने से चित्त एकाग्र होता है समान प्रत्यय का प्रवाह होने से जो बौद्ध भी समान प्रत्यय का प्रवाह होने से चित्त को एकाग्र मानता है लग जाएगा ऐसा लगा लेना समान प्रत्यय के प्रवाह से चित्त को एकाग्र जो भी बौद्ध मानता है तो अब ध्यान समान प्रत्यय का मतलब है समान नहीं समान प्रत्यय मतलब ये है इस दे दे की समान धे विषय की प्रत्यय का प्रवाह समान की का प्रवाह ये मतलब है समान प्रत्यय मतलब एक ही आकार का प्रत्यक आगे देखेंगे एकाग्रता है ना तस् से लेना है कि तस् मते उस बौद्ध के मत में उस बौद्ध के मत में तस् एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से धर्म वो एकाग्र मानता है ना तो कहते एकाग्रता यदि प्रवाह रूप चित्त का धर्म हो इसे ध्यान देना गंगा जल हमेशा रहता है कि नहीं रहता नहीं। तो गंगा जल हमेशा रहता है या प्रतिदिन गंगा जी के दर्शन करते हैं तो एक स्थान पर जो जल रह मतलब गंगा जल हमेशा रहता है कल आपने जिस जल को देखा था तो आज आपको वही जल वहाँ मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा ना तो वहाँ पर जल तो विद्यमान है लेकिन वही जल विद्यमान है या प्रवाह रूप जल विद्यमान है प्रवाह जल विद्यमान है ना? जब तो प्रवाह जल विद्युत वही जल विद्यमान नहीं है प्रवाह जल विद्यमान मतलब जल का प्रवाह है वहाँ पर वही जल तो आगे चल... जल तो आगे चला जाता है वही जल वहाँ नहीं मिलेगा बल्कि प्रवाह वही मिल जाएगा आपको तो जैसे ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे प्रवाह रूप जल गंगा जी का है ना तो चित्त कैसा है प्रवाह चित्त है प्रवाह रूप चित्त है बौद्ध के अनुसार जो है ना चित्त वृत्ति रूप है ना तभी कहते हैं प्रवाह चित्ष प्रवा, रूप चित्त क्या कहते कहेंगे प्रवाह रूप चित्त चित प्रवाह तदि प्रवाह चित्त का है, तो, तर, धर्म है एकाग्रता किसका धर्म है प्रवाह रूप चित्त का धर्म है तो किसका धर्म है प्रवाह रूप चित्त का धर्म है तो बताइए तो उसके मत में चित्त एक है क्या प्रवाह चित्त एक है क्या तदा एकम नास्त प्रवाह तो प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है क्योंकि वह क्षणिक है क्योंकि वह कौन चित्त तो प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है क्योंकि वह क्षणिक है तो जब वो एक है ही नहीं तो फिर उसके एकाग्रता मानने का कोई अर्थ होगा जब एक ही नहीं है तो उसकी एकाग्रता मानने का कोई अर्थ नहीं हुआ हम तो दोबारा लगाएंगे जो बौद्ध भी समान प्रत्यय प्रवाह से चित्त को एकाग्र मानता है उस बौद्ध के मत में एकाग्रता यदि प्रवाह रूप चित्त का धर्म है तो प्रवाह चित्त एक नहीं है या प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है क्योंकि वो कैसा है क्षणिक तो है तो प्रवाह रूप चित्त भी कितने होंगे नाना प्रवाह रूप चित्त प्रवाह आते जाते हैं प्रवाह भी नाना हो प्रभा रूप चित्त भी नाना हो जाएंगे कहते हैं अब अभी किसका धर्म माना गया था एकाग्रता को प्रवाह चित्त का प्रवाह रूप चित्त का धर्म अब दूसरे पक्ष प्रवा, में प्रवाह अतकर्थ अथवाह अंश कि प्रवाह का अंश प्रवाह का अंश मतलब प्रवाह चित अंश कहते यदि प्रवाह चित्य का अंश प्रत्यक्ष एवं धर्म प्रवाह अंत से एव है ना एवं अंत करेंगे कहते के बाद में अतकर्थ अथवा प्रवाह के अंश से का धर्म है कौन एकाग्रता एकाग्रता का प्रश्न चल रहा है ना यदि एकाग्रता प्रवाह के अंश प्रत्यक का धर्म है प्रत्येक अर्थ है वृत्ति प्रत्यय का क्या अर्थ है हाँ वृत्ति का धर्म है और वृत्ति कैसी है क्षणिक है यदि प्रवाह के अंश क्षणिक प्रत्यय का धर्म एकाग्रता है किसका धर्म है वो एकाग्रता एकाग्रता किसका धर्म है वृत्ति का और वृत्ति किसका अंश है प्रवाह का अंश ठीक है अत प्रवाह के अंश क्षणिक वृत्ति का ही धर्म एकाग्रता है तो इस पक्षी की समीक्षा करते हैं इस पक्ष में दोष देते हैं तो किसका धर्म माना गया वृत्ति का और वृत्तियाँ क्षणिक हैं तो चित्त को एकाग्र मानेंगे या व्यग्र मानेंगे नहीं नहीं मतलब ऐसा ध्यान देंगे मतलब अभी क्या है कि धर्म किसका माना गया क्षणिक वृत्ति का धर्म माना गया किसका धर्म माना गया कौन एकाग्रता तो क्षणिक वृत्ति जो होती है ना वो क्या होता है एक एक ही धेय से संबंध रखती है एक क्षण में जो वृत्ति होती है वो एक ही धेय से संबंध रखती है तो एकाग्री होगी वो व्यक्ति को क्षणिक मानेंगे तो एकाग्री होगा तो फिर वो विक्षित हो सकता है तो फिर एकाग्र करने का उपदेश कार्थक नहीं होता है इसको अपने शब्दों में समझाते हैं यदि प्रवाह के अंश से क्षणिक वृत्ति का ही धर्म एकाग्रता है तो बताते हैं सा सर्वा सर्वा है ना तो सर्वा से लेंगे ज्ञान ये यहाँ पर प्रवाह चल रहा था ना कि प्रत्यय प्रवाह का अंश रूप क्षणिक सर्वा है ना सर्वा से क्या लेंगे प्रवाह का अंश रूप क्षणिकित्त या क्षणिक प्रत्यय से लेंगे प्रवाह का अंश रूप क्षणिक प्रत्यय चाहे वो सदृश प्रत्यय के प्रवाह वाला हो सदृश प्रत्यय के प्रवाह वाला हो मतलब सदृश प्रत्यय के प्रवाह का अंश हो सदृश प्रत्यय के प्रवाह का अंश हो सदृश प्रत्यय प्रवा का प्रवाह समझते हैं एक आकार प्रत्यय चल रहा है एक आकार चिंतन चल रहा है सर्वा सर्वा से क्या लिया है ज्ञान प्रवाह का अंश रूप क्षणिक चित्य क्षणिक चित्त चाहे सदृश प्रत्यय का अंश हो वा मतलब अथवा और अथवादृश का असदृश ता, ता, या असमान अथवा असमान प्रत्यय का असमान प्रत्यय प्रवाह का अंश हो आसमान प्रत्यय प्रवाह का कौन क्षण क्षणिक चित है चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो या असदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो वाक मतलब अथवा है है ना तो कभी कभी दो वाक का प्रयोग कर देते कभी एक वाक का प्रयोग कर देते यहाँ दो वाक का प्रयोग किया है तो प्रत्यक्ष एकाग्रो की प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने से ही कौन क्षणित क्षणित्त चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह अंश हो या असदृश प्रत्य प्रवाह का अंश हो प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने के कारण प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने के कारण एकाग्र एकाग्र ही कौन धनिश्चित हकीकत इस प्रकार विक्षिप्त चित्त की असिधि होती है या विक्षिप्त चित्त का होना संभव नहीं है विक्षिप्त चित्त का होना संभव नहीं है तो फिर क्या है चित्त की एकाग्रता का उपदेश भी सार्थक नहीं है तो ये सब आते हैं ना बोध मत में तो तस्मात का अर्थ करना बौद्ध मत में दोष होने के कारण बौद्ध मत में चित्त को कैसे माना मानना चाहिए एकम अनेकम अवस्थितम चित बौद्ध मत में दोष होने के कारण एकम अनेकारम अवस्थितम चित बौद्ध में दोष होने कारण ऐसा मानना चाहिए कि चित्त एक है एकम है, एक है ना चित्तम एकम चित्त कितना है? एक, एक, एक है और अवस्थितम का अर्थ है स्थायी है चित्त एक है और स्थायी है मतलब वो हमेशा बना, है। हमेशा बना रहता है हमेशा चित्त है ना चित्त का मतलब अंतःकरण है ना मन है ना तो जब व्यक्ति मर जाता है तो फूल शरीर तो उसका छूट जाता है सूक्ष्म शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर में इंद्री आपका मन आता है मन रहता है तो चित्त तो स्थाई है तो बना ही रहता है ये सभी नष्ट हो जाएगा तो भी चित्त बना रहेगा जिस नए शरीर को प्राप्त करेगा चित्त वहां चला जाएगा और उसके साथ साथ संस्कार भी चले जाएंगे तो. ऐसा तो चित्त एक है और स्थाई है और अनेक अर्थम है कि अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है अनेक विषयों से हाँ तो उसे सिद्ध होता है कि चित्त एक है स्थाई है और अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है बता इस मन में क्षणिक नहीं है अभी बौद्ध मत में और भी दोष देने के लिए कहते हैं तो अब ध्यान देंगे यदि वृत्ति को को को ही यदि यदि चित्त चित्त माना माना जाए जाए मात्र कैसा माना जाए क्षणिक तो ये नियम में ध्यान देना जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है जिसने इस वस्तु का अनुभव किया वही क्या करेगा स्मरण इन्होने अनुभव किया और आपने अनुभव नहीं किया तो इन्हों ने अनुभव किया तो आप स्मरण कर सकते हैं यदि चित्त क्षणिक है तो जिस चित्त ने अनुभव किया वो बाद में रहेगा नहीं रहेगा। तो फिर ध्यान देना यदि चित्त को क्षणिक माना जाए तो अनुभव करने वाला चित्त बाद में नहीं रहता है तो फिर क्या है कि फिर स्मरण नहीं होना चाहिए स्मरण नहीं होना क्यूँकी जो अनुभव करता है उसी को स्मरण होता है यदि चित्त को क्षणिक माना जाए तो जिस चित्त ने अनुभव किया वो बाद में नहीं रहा तो फिर स्मरण नहीं होना चाहिए <रहेड़ minimal ना> <sixth transform> स्मरण होता है इससे क्या होता है कि कि जो स्मरण कर रहा है वो चित्त मतलब जिसने अनुभव किया था वही चित्त भी बना हुआ है वही चित्त भी और जिस में था वही चित्त भी बना हुआ है ऐसा मानना चाहिए व्यवस्था बिगड़ जाएगी मानने ऐसी हाँ देखेंगे आगे यदि क्या यदि और यदि चित्तेन चित्तेन एकेन अनन्विता हा। चित्तेन एकेन चित्ते सिद्धांत में ये जितने प्रत्यय हैं जितनी वृत्तियां हैं सभी एक चित्त की है ना तो एक चित्त से संबंध रखने वाली है और उनके अनुसार चित्त तो प्रत्यय मात्र है वृत्ति मात्र है क्षणिक है तो एक चित्र से संबंध रखने वाले सभी प्रत्यय है उनके यहाँ क्योंकि वो प्रत्यय से है नहीं यदि चित्ते अन्विता यदि एक चित्त किसे संबंध न रखने वाले एक चित्त से संबंध न तो रखने वाले स्वभाव तो भिन्न होकर अर्थ है परस्पर में भिन्न भिन्न परस्पर में या स्वभाव से भिन्न भिन्न यदि एक चित्त से संबंध न रखने वाले स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो प्रत्यय अर्थ वृत्ति या ज्ञान यह प्रत्यय के ही विशेषण है क्या एकेन चित्ते अनन्विता एक चित्त से संबंध न रखने वाले कौन प्रत्यय और दूसरा विशेषण क्या स्वभाव भिन्ना की स्वभाव से भिन्न भिन्न कौन प्रत्यय उत्पन्न हो यदि एक चित्त से संबंध न रखने वाले स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो अर्थकर्थ तो प्रथम अन्य से दृष्टस् अन्याय स्मृता भवे थे अथकर्थ तो अन्य प्रत्यय दृष्टस्त अन्याय स्मरता कथम भवे अन्य प्रत्यय से देखे गए अर्थ अन्य प्रत्यय स्मरण करने वाला कैसे होगा अन्य प्रत्यय के द्वारा अनुभव किए गए अर्थ का अन्य प्रत्यय स्मरण करने वाला कैसे होगा बताइए हाँ ज्ञान या वृत्ति या चित्त क्योंकि उनके अनुसार चित्त क्या सत्य मात्र है तो कह सकते हैं तो एक चित्त के द्वारा अनुभव किए गए विषय का अन्य चित्त स्मरण करने वाला कैसे होगा प्रत्येक अर्थ सिद्धांत में चित्त नहीं है बौद्ध मत में चित्त ही है इसे चित्त अर्थ कर सकते हैं बुद्ध का प्रसंग है कि उनके अनुसार चित्त को प्रत्येक मात्र है तो एक प्रत्यय से अनुभव किए गए क्या गे? हाँ अन्य प्रत्यय है ना कि अन्य प्रत्यय के द्वारा अनुभव किए गए विषय का या एक चित्त के द्वारा अनुभव किए गए विषय का अन्य चित्र स्मरण करने वाला कैसे हो सकता है प्रश्न उठाया ना तो कब बन सकता है स्मरण करने वाला जब चित्त को एक, ही एक, माना, एक माना जाए क्षणित न माना जाए एक माना जाए स्थाई एक माना जाए स्थाई माना जाए ऐसा ठीक है और ध्यान देंगे यदि चित्त कैसा हो क्षणिक माना जाए तो फिर क्या होता है कि जो कर्म करता है वही फल भोगता है सिद्धांत कट जाएगा जो कर्म करने वाला चित्त क्षणिक है वो नष्ट हो गया तो फिर फल किसने भोगा अन्य ने भोगा ऐसा तो ये चिंतन ऐसा है अन्य प्रत्योगित कर्माश्य से अन्य प्रत्यापोक्ता भवेत पहले कथम आया था ना पूर्व वाक्य में तो कथम यहाँ भी वो तो भी समझ लेंगे यहाँ भी भवेत पहले आया है वहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाइए अभी भी भवेत के बाद वाक्य चिन्ह लगाइए ये सब प्रश्न है अब ये देखेंगे ये कहा गया अन्य प्रत्योपचित ना कि अन्य चित के द्वारा संचित अन्य चित्त के द्वारा या अन्य चित्त के द्वारा अर्जित अन्य चित्त के द्वारा अर्जित कर्मा से है न कर्माश कर लेंगे पूर्ण रूप कर्म पूर्ण रूप हाँ ज्ञान देंगे यदि चित्त क्षणिक होगा तो, जो नहीं, नहीं। आ, तो क्या है कि पूर्ण पाप रूप कर्म करने वाला जो चित्त है वो फलभोगय वो रहेगा हाँ तो क्या है की यही बता रहे है की अन्य अन्य चित्त के द्वारा अर्जित किए गए पूर्ण रूप कर्म का भोक्ता कैसे प्रश्न उठाया है ना मतलब क्या है कि भोक्ता? नहीं हो सकता है ऐसा कि अन्य चित के द्वारा अर्जित पूर्ण साफ रूप कर्म का अन्य चित भोक्ता कैसे हो सकता है है ना? अब ध्यान देंगे अब कथनचित समाधि मानव अभी एसद गोमय पायसीयम न्यायम आक्ष समाधि मानवती किसी प्रकार समाधान देने पर भी एक तो समाधान नहीं हो सकता है यदि फिर भी बौद्ध किसी प्रकार समाधान देना चाहे तो किसी प्रकार समाधान देने पर भी एक अर्थ है या समाधान क्या अर्थ है गोमय पायसी न्यायास का भी अतिक्रमण कर देता है न्याय का अर्थ यहाँ न्यायास या न्याय का अर्थ पर युक्ति गोमय पायसी युक्ति का भी अतिक्रमण कर देता है कौन तो समाधान गोमय का होता है गोबर और पायस कहते हैं खीर को यदि कोई कहे कि जो ये क्या है कि पायस भी गोबर है क्योंकि वो भी जैसे गाय से गाय से गोबर होता है वैसे गाय से पायस भी है तो पायस भी क्या है गोबर इस तरह मान्य होगा क्या खीर पायस कहते हैं दूध को ऐसा वैसे ही अथवा कहें कि गोबर भी खीर है गोबर भी खीर, खीर है क्योंकि दोनों गाय से उत्पन्न होते हैं या ऐसा तरह कही है कि गोमे पायस ही है ना कि गोबर और पायस दोनों समान है गो, गोबर और पायस दोनों समान है क्योंकि दोनों गाय से निष्पन्न होते हैं तो जैसे ये तर्क है वैसे ही बहुत समाधान होगा यदि कोई समाधान नहीं तो ऐसा उनकी लग जाएगी हाँ ठीक किसी प्रकार समाधान देने पर भी तरह समाधान गोमय पायसी तरका घास का भी अतिक्रमण कर देता है मतलब उससे भी ज्यादा दोष आ जाते हैं किंच और ध्यान देंगे यदि चित्त को क्षणित मानेंगे तो और भी दोष बताते हैं कि अपने अनुभव का आप लाभ हो जाएगा अपने अनुभव का ध्यान देना तो यह होता है ना कि मैंने जिस वस्तु को देखा था अभी उसी वस्तु का स्पर्श कर रहा हूं जैसे तो आप दूर से किसी वस्तु को देखें फिर बाद में जाकर उसको स्पर्श करेंगे तो क्या अनुभव होगा कि मैंने पूर्व में जिस वस्तु को देखा था अभी उस वस्तु का स्पर्श कर, कर रहा हूं कौन स्पर्श कर रहा है जिसने पहले स्पर्श देखिए स्पर्श कौन कर रहा है जिसने पहले वस्तु को देख तो स्पर्श करने वाला वो देखने वाला एक ही है एक ही है ना तो अब ध्यान देंगे तो यदि चित्त क्षणिक माना जाए तो ये तो जिस जिसमें जो देखने वाला चित्त था वो स्पर्श करते समय रहा नहीं, नहीं तो ये जो अनुभव होता है कि मैंने जिस वस्तु को देखा था उसी वस्तु को मैं स्पर्श कर रहा हूँ इस अनुभव की सिद्धि कब होगी जब चित्त को क्षणिक न माना जाए क्षणिक तो। न माना जाए स्थिर माना जाए वो तो भी नहीं हो पाएगा वो भी नहीं हो पाएगा पंक्ति तो लगाएंगे क्या स्वात्मा अनुभव आप क्या है स्वात्मा स्वात्मा अनुभव नहीं स्वात्मा अनुभव है ना न स्वात्मा अनुभवा चित्त अन्य चित्त अन्य अर्थ है कि चित्त का भेद होने पर स्वान्व अच्छा स्वान्वा है ये तो स्वान्वा में अर्थ कर लेंगे अपने अनुभव अपलाप अपने अनुभव का अपलाप होता है अपने अनुभव का और जिसकी पुष्टि जिसकी जो अनुभव पाठ होएगा तो क्या करेंगे चित्त चित्त का अर्थ करेंगे मानने पर या चित्त को अनेक होने पर चित्त सैन्य का क्या अर्थ को चित्त की अनेकता होने पर अपने अनुभव का अपलाप होता है अपने अनुभव का अपलाप होता है मतलब अपने अनुभव असिद अपने अनुभव का आपलाप होता है मतलब अपने अनुभव की मान्यता नहीं होती है नहीं। और जिसकी प्रति में स्वात्मा अनुभव पाठ है ना तो अपने स्वयं के अनुभव का आप होता है अपने स्वयं पो के अनुभव का आपलाप होता है मतलब स्वयं के अनुभव सिद्धि तो नहीं होती है तो स्वयं का अनुभव कैसा है उसको समझाते हैं कथम मतलब कैसे अपने अनुभव का अपलाप कैसे होता है कथम ये प्रश्न उठाया तो यद अहमद्राक्षम तद इति अहमि अहम प्रत्यय तो कथम मतलब कैसे अपने अनुभव का अफिला कैसे होता है, से है? समझाते हैं यद कथ जिस वस्तु को मैंने देखा जिस वस्तु को मैंने देखा तद स्पर्शामी उसको स्पर्श कर रहा हूँ जिस वस्तु को मैंने देखा तद कर्थ उसी वस्तु को स्पर्शामी मतलब मैं स्पर्श कर रहा हूँ इस प्रश्न उत्तम पुरुष एक किचन की क्रिया है ना तो आम कर, करता यहाँ भी समझेंगे कि जिस वस्तु को मैंने देखा था उसी वस्तु को मैं स्पर्श कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या देखने वाला स्पर्श करने वाला एक चित्त मानना पड़ेगा स्थायी खड़ी नहीं मान सकते हैं और कहते हैं यम क्या यक्षम और जिस वस्तु का स्पर्श किया था जिस वस्तु का स्पर्श किया था तत्पश्च्यामी उसी वस्तु को देख रहा हूँ उसी वस्तु को तो ये सब कब भिंद होगा जबकि हाँ हाँ अब आगे ध्यान देगा इति इस प्रकार अहमित प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यवेदे सती प्रत्ययी प्रत्ययी क्या है प्रत्ययी अभेदेन उपस्थिति उपस्थित है ठीक है अहमिति प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यव भेदे सती प्रत्ययी अभेदेन उपस्थिति ध्यान देंगे सर्वस्व प्रत्यव भेदे सभी भेद होने पर, जैसे कि एक देखना एक प्रत्य, प्रत्य, प्रत्य का देखना एक इस पर सुकरना? एक देखना देखना का विभिन्न-विभिन्न हुए ना, लेकिन अहम यह प्रत्यय तो एक ही है ना और पंक्ति लगाएंगे सभी, सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम इतनी प्रत्यय ये प्रत्यय अहम ये ध्यान देंगे अहम अद्राक्षम एक प्रत्यय हुआ और दूसरा प्रत्यय किस प्रकार होगा नहीं अहमद्राक्षम और दूसरा अहम स्पर्शा अहमद्राक्षम एक प्रत्यय दूसरा प्रत्यय आम तो प्रत्यय भिन्न भिन्न हो गए ना और दोनों में अहम आया कि नहीं आया नहीं। तो वही बता रहे हैं ये सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम की प्रत्यय अहम ये प्रत्यय प्रत्ययनी अभेदेन उपस्थित या प्रत्ययनी का अर्थ है यहाँ पर ज्ञाता अर्थ है हाँ ज्ञाता चित्त में ज्ञाता ज्ञाता चित्त में लिखा है ना कि ज्ञाता चित्त में ज्ञाता चित्त में अभेद से उपस्थित होता है यावेदन करते करेंगे एक रूपेण ज्ञाता चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है चित्त में कर कर एक रूप तो चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है एक रूप से कौन उपस्थित होता है नहीं नहीं अहम प्रत्य। ये प्रत्यय देखो अहम अद्राक्षम इसमें भी ये, ये एक प्रत्यय इसमें भी अहम है अहम प्रसामी, दूसरे प्रत्यय में भी क्या है अहम है पंक्ति लगाना सर्वस्त्र प्रत्यय वेदे के सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम ये प्रत्यय प्रत्ययी होता है प्रत्यय वाला कौन चित। ये चित्त आम में एक रूप से उपस्थित होता है प्रत्यय कर ऐसे, तो कौन, हो, कौन हो गया चित्त सिद्धांत के अनुसार चित्त प्रत्यय नहीं है बल्कि चित्त प्रत्ययी है और लिएक बौद्ध के अनुसार क्या है वो प्रत्यय रूप है समी लगाएगी लग गई इस सभी प्रत्यय का भेद होने पर आहम ये प्रत्यय चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है चित्त में कैसे उपस्थित होता है भिन्न भिन्न रूप भिन, भिन से उपस्थित होता है क्या इसका अहम एक है से जो कौन कहा जा रहा है चित्त वो एक है इसे क्या कहा जा रहा है चित्त वो चित्त कितना है ये सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम ये प्रत्यय आम यह प्रत्यय किसका बोध करा रहा है चित्त का ये चित्त चित्त का बोध कराने वाला अहम यह प्रत्यय चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है चले आगे एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा एक प्रत्यय विषय अहम अभेद आत्मा अहम इति प्रत्यय एक प्रत्यय विषय है ना इसका अर्थ होगा एक चित्त को विषय करने वाला प्रत्यक कर अर्थ एक चित्त को विषय करने वाला अयम अभेद आत्मा अर्थ है या अभेद रूप है अहम या एक रूप अहम अभेदात्मा अर्थ करेंगे एक रूप एक रूप कौन है अहम एक चित्त को विषय करने वाला जो अहम ये प्रत्येक किसको विषय करता है एक चित्त को जैसे आयम ध्यान देना आयम घटा घटा ये प्रत्येक इसको विषय करता है घट को, को। पटा आयम पटा ये प्रत्येक इसको विषय करता है तो अहम ये प्रत्येक इसको विषय करता है चित्त को किसको एक प्रत्यय विषय है ना इसका अर्थ हो जाएगा एक चित्त को विषय करने वाला क्या अर्थ करेंगे हाँ एक चित्त को विषय करने वाला, वाला। कौन अहम ये प्रत्यय अहमिति प्रत्यय आगे लिखा है ना तो अहमिति प्रत्यय का ये विशेषण है एक प्रत्यय विषया कि एक चित्त को विषय करने वाला एक चित्त को हाँ एक या एक मिनट इसको दोबारा लगाओ दोबारा देखेंगे अभेद आत्माकर्ष क्या होगा एक रूप एक रूप कौन है आहम ये एक रूप कौन है तो हाँ आहम ये ठीक अच्छा। है आहम ये अहम ये प्रत्यय कैसा है अवेद आत्माकर्ष पता है हमने देखो। एक रूप एक रूप आम आम ये एक रूप समझते है अहम अद्राक्षम अहम स्पृशामी ये प्रत्यय भिन्न भिन्न है ना इसमें एक रूप कौन है तो यही बताते हैं, तो ये एक रूप है अहम ये प्रत्यय ठीक है और यहाँ पर एक प्रत्यय विषया कर लेंगे एक चित्त को विषय करने वाला एक चित्त को विषय करने वाला कौन अहम ये प्रत्यय अहम प्रत्यय का ही विशेषण हो जाएगा एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम ये प्रत्येह ठीक है एक चित्त को विषय करने वाला कौन अहम ये प्रत्यय और ये कैसा है अभेद आत्मा का अर्थ एक रूप है ये प्रत्यय एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम ये प्रत्यय अत्यंत भिन्नेशु चित्ते अत्यंत भिन्नेश चित्ते अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर अत्यंत अत्यंत भिन्न भिन्न चित्त चित्त के के होने होने पर, पर, एकम सामान्यम प्रत्यनम कथम आश्रय से अत्यंत भिन्न चित्त के होने पर एक सामान्य चित्त का आश्रय कैसे लेगा मतलब एक सामान्य चित्त का आश्रय कैसे लेगा मतलब एक सामान्य चित्त का कैसे बोध कराएगा एक सामान्य चित्त का बोध कैसे बोधा पंक्ति लगाएंगे दोबारा मतलब ये ना, श्यारी श्यारी भिन भिन हो। है ना यदि यदि चित्त अत्यंत भिन्न भिन्न हो तो फिर ये क्या एक चित्त का बोध करा सकता है हम ये प्रत्यय यदि चित्त भिन्न भिन्न हो तो अहम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध नहीं करा सकता है पर अहम ये प्रत्यय किसका बोध कराता है एक चित्त तो का तो फिर क्या है कि सभी प्रत्यय को भिन्न भिन्न मान सकते हैं ये भी प्रश्न वाचक है दोबारा लगाएंगे एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम या प्रत्यय अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर एक सामान्य प्रत्यम का चित्तम एक वर्तमानम है ना कि एक सामान्य रूप से वर्तमान रहने वाले एक सामान्य रूप से वर्तमान रहने वाले प्रत्येक एक सामान्य रूप से वर्तमान चित्र का कैसे बोध करा सकता है कथम आखिर दोबारा लगाएंगे कहने के तो का समझना यदि चित्र परस्पर भिन्न भिन्न हो तो आम यह प्रत्यय एक चित्त का बोध करा पाएगा नहीं यदि प्रत्यय भिन्न भिन्न है तो आम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध तो अहम यह प्रत्यय एक चित्त का बोध कराता ये कब सम्भव चित्र एक ही वो भिन्न भिन्न ना हो अब पंक्ति लगाने का प्रयास करो दोबारा अत्यंत विन्न चित अत्यंत भिन्न चित्त होने पर अत्यंत भिन्न चित्त अब इसका कल्पना करना अत्यंत विन्न चित अत्यंत भिन्न चित्त होने पर एक चित्त को विषय करने वाला यह एक रूप अहम ये प्रत्यय एक, एक सामान्य रूप से वर्तमान चित्त का बोध कैसे करा सकता है मतलब नहीं करा सकता है चित्त को भिन्न भिन्न मानेंगे तो है ना अब ये बोध कराता है इसलिए ना कल सेभेद आत्मा अहम प्रत्यय स्व अनुभव ग्राह्या अभेद आत्मा अभेद आत्मा का प्यार है एक रूप या यह एक रूप अहम यह प्रत्यय एक रूप अहम या आयम से ले लेना यहां पर आप प्रत्यय को ले लेना आयम प्रत्यय ये प्रत्यय कैसा है एक रूप एक रूप अहम या प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है यह अपने अनुभव अपने अनुभव से ग्राह्य है अपने अनुभव से समझ में आता है क्या एक रूप अहम ये प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है अपने अनुभव का विषय क्या है एक अहम या प्रत्यय और अहम यह प्रत्यय कैसा है एक रूप अहम ये प्रत्यय एक रूप है और अपनी अनुभव का विषय है एक है ना अहम सभी में अनुभव तो अहम एक है आज सभी में अनु अहम यह प्रत्यय एक है अहम ये प्रत्यय मतलब अहम इस प्रकार की वृत्ति हाँ अहम अहम जो प्रत्यय होता है ना वो एक रूप है अहम अद्राक्षम अहम स्प्रशामी इस, इस प्रकार अहम जो प्रत्यय होता है वो एक रूप, एक रूप है एक रूप है मतलब एक धेय को विषय करने वाला है एक दे को और एक भेय ने उसमें चिट्ठी है आहम इस्ष्छामी। आहम इस्ष्छामी। आहम इस, प्रकार जो, इस प्रकार ऐसा जो होता है, वो एक रूप है एक रूप है मतलब एक ध्यय को विषय करने वाला एक ध्यय कौन है चित्त की ध्यान देंगे अहम यह प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है तथा एक रूप है लगेगी अहम ये प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है और एक रूप है नचा तो प्रत्यक्ष की कहते हैं क्या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा प्रमाणांतरण न अभिभूयते क्या प्रत्यक्ष महात्म्यम प्रमाणांतरण न अभिभूयते और प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा अन्य प्रमाण से कम नहीं होती है और प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा अन्य प्रमाण से कम तो जब प्रत्यक्ष से ही एक चित्र सिद्ध है तो एक मान लेना चाहिए और दूसरे प्रमाण का प्रयोग करके दूसरे तर्क कर का प्रयोग करके प्रत्यक्ष की महिमा को कम नहीं करना चाहिए, नहीं। नहीं। नहीं। नहीं करना चाहिए। क्या प्रत्यक्ष बलें प्रमाणांतरम व्यवहारम लगते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त होते है और प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं ध्यान देना अनुमान प्रमाण धूम को देखकर के अग्नि का ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से hmm. तो धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान किसे हो सकता है अनुमान प्रमाण से किस मनुष्य को हो सकता है जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को साथ साथ देखना हो जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को सा तो वही व्यक्ति धूम को देख अग्नि को समझ सकता है और जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को साथ साथ नहीं देखा है वो धूम को देखकर कर अग्नि को समझ सकता है तो धूम को देखकर कर अग्नि का जो ज्ञान होता है वो अनुमान प्रमाण से तो अनुमान प्रमाण का व्यवहार कब होगा प्रमाण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण है सर प्रत्यक्ष देखा है आपने तो यही ठीक है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं क्या समाज का उस कारण से प्रत्यक्ष प्रबल है ना मतलब उस कारण से कि किस कारण से प्रत्यक्ष की या प्रत्यक्ष के प्रबल होने के कारण प्रत्यक्ष के प्रबल, के प्रबल होने के कारण उससे चित्त एक स्थाई और अनेक को अनेकों उससे चित्त एक एकम है ना अवस्थितम कर स्थाई उससे चित्त एक स्थायी तथा अनेक विषयों से संबंध रखने वाला सिद्ध होता है या उससे या मानना चाहिए कि चित्त एक है स्थाई है और अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है कठिन निकल गया कल से योग सूत्र में साधना की जैसी बातें हैं वही बात आएंगी अब आपको अब कोई शंका हो अब आप बोल सकते हैं